आइए सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में हास्य नाटिका हम सुनेंगे मशीन का चक्कर लेखिका शांति स्वरूप प्रधान निर्देशक विनोद रस्तोगी मैंने मैं जाने कहा चली गई कौन मम्मी तू अपना काम कर बेबी चल यहाँ से मैं जरा देर के लिए यहाँ से उठ के आ गई कि वो गायब हो गई कोई काम करना मुसीबत करो तो मुश्किल है ना करो तो मुश्किल अरे तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है मैं कोई गीत गा रही हूं, क्या स्कूल नहीं जाना है नहीं नहीं मम्मी जाना है जाना है लेकिन अभी नहाने की ठीक है तो जाइ काम करने चलती हूँ तभी एक न एक मुसीबत खड़ी हो जाती है बस कह दिया ये काम सीखो वो काम सीखो लेकिन कहना आसान है उसमें जो मुसीबतें आती हैं उसका आईडिया किसी को नहीं बहू जी मैं पूछूं कि आप किसको उबालना है आलू तो उबल गए मुझको उबाल दे मुझको तुझे भी इसी समय आना था मैं तो वैसे ही परेशान हूँ और तू दूसरी ही प्रॉब्लम लिए चली आ रही जा कुछ भी उबाल ले मैं पूछूं बहू जी क्या हो गया कुछ चिल्ले एक महीनी मेरा सर मत था जाकर रसोई में अपना काम कर मेरी लक में तो ट्रबल है लेकिन हमारा आदमी बोले है बहू जी की बुल तो बहुत महंगा आवे हैं आप कितने रूपये गजलाए हैं जब नहीं समझती तो क्यों बोलती है टेरीबुल नहीं ट्रबुल मुसीबत जा अपना काम कर अच्छा अच्छा मैं चलू भी नहीं कहा चली गई किसी पूरी घड़ी में लेकर बैठी थी ठीक है ना मिल आज मैं तेरा पता लगा कर ही रहूंगी अनिल ये सब क्या हो रहा है कुछ नहीं लाल बार कहा कि मेरे बीच में मत बोला करो मैंने कहा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है होश तो ठिकाने हैं अरे आ, आ, आप, आप कब आए मैंने देखा ही नहीं ये तूफान क्यों आया हुआ है पागलों की तरह तुम ये कपड़े इधर उधर क्यों फेंक रही हो आपने कहा की फटे कपड़े घर पर ही से लिया करो पैसे बचेंगे यही सोचकर मैंने दो दर्जन सुइया भी मंगा ली कल से तीन खो चुकी है एक आज लेकर बैठी थी जरा देर के लिए उठी यहाँ से वो भी गायब हो गई। गयी तो की तरह कपड़े उछालने से तुम्हारी सुई मिल जाएगी। तो और क्या करूँ आपसे लेकिन आप सुनते ही नहीं दूसरे की तकलीफ ऐसी आपको क्या मतलब मशीन कोई तुम्हारी बातों से तो आने ही जाएगी देवी जी उसके लिए तो पैसा चाहिए पैसा हाँ क्या है मशीन आने से देखिए कितना आराम हो जाएगा सभी कपड़े घर पर ही सी करेंगे और फिर के खोने का भी डर नहीं रहेगा बोलिए कब लाएंगे मशीन देखो भाई, मैं तारीख तो नहीं बता सकता मगर वादा करता हूँ तो। ये क्या कर करी बेबी अरे अभी तो मैं जिंदा बैठा गई। अरे नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं है बेबी ये घुसी नहीं चुभी है चुभी है चल चल भाग मैं तो इतनी जोर से और आपके लिए <laughs> क्यों भाई तुम तो कह रहे थे कि तुमने सुई यहाँ रखी थी और ये उसकी फ्रॉक में कैसे निकली है <laughs> और भाई तमाम मशीनों में मुझे यही सबसे ज़्यादा पसंद आई है इसीलिए मैं इस कंपनी की मशीन लाया हूँ अब तो तो चाहे हल्की चले या भारी मैंने तुम्हारे कहने ऐसी तुम्हें मशीन ला दी और सुन लो आप कमीज, छोड़ कर कोई भी कपड़ा दर्जी की हासिल जाए देखिए अभी तो जाएंगे ही जब मैं सीना सीख लू तब बंद कर दीजिएगा सीखूंगी भी क्यों मिसेस चोपड़ा हैं, वर्मा जी की वाइफ हैं, शीला जी हैं। किसी से भी सीख सकती हो उन्हें घर पर बुला लेना और पूछ लेना अरे भाई, बस थोड़ी सी चाय का ही तो खर्चा है यही तो मैं भी सोच रही थी लेकिन सिलाईली तो आनी आता मैं तो इतना जानता हूँ की आप कपड़े दर्ज के नहीं जाएंगे बसो मशीन मैं पूछू बहू जी जब मशीन क्या लाया है बड़ी सुंदर लगे है मैं तो कब से भगवान से प्रार्थना करूं हूँ की है भगवान हमारे बहुजी को मशीन दे दे चल लो मुझे भी आराम हो गया अब मैं भी बहुजी से अपना ब्लाउज और साया सिलवा लूंगी हाँ हाँ सबों के सी दूंगी अब मुझे और कोई काम तो रही नहीं गया है ना बस तुम लोगों के कपड़े ही सीती रहूंगी जा रसोई में जाकर अपना काम कर ब्लाउज सिलवा लूंगी दो, दो, दो, दो। ये तो हो बता आप कैसे काटू बड़ा सुने थी देखिए इसको जोर से कोई तान नहीं हुँ। अच्छा हुँ। फिर कैची से यहाँ से काटने शुरू कीजिए और ऐसा ले जाते हुए यहां मिलो दीजिए तब देखिए कैसा फिट बैठे है। हाँ, हाँ। बेबी, बेबी। क्या है मम्मी ये कपड़ा तान कर पकड़े रहे यहां से ऐसे अच्छा मम्मी अरे इतना तान मत रस्सा कशी मत कर इसके साथ ढीला करना थोड़ा सा हाँ अब ठीक है फिर मत अच्छा, मैं काटी ये ये ये ये कैसा हो गया? ये तो ये तो गया? ये है <laughs> मैं तुझसे कब से कह रही थी कि ठीक से पकड़, लेकिन तुझसे तो ऐसा बैठा ही नहीं जाता अब क्या करूं? एक काम हो सके है बहू जी सिलते वगर बड़े में भाग को पिच्छू की ओर दबा दीजिए हाँ हाँ ये बात तूने ठीक बताई सिलाई में दबा देती हूँ यहाँ से दबाइए हाँ ठीक जरा कपड़ा बाहर निकला जा रहा है क्या क्या क्या हुआ हाय हाय की उंगली मैं बहू जी पहिया आगे घुमाओ मम्मी नहीं घुबराओ नहीं अरे मोहिनी जब डॉक्टर को बुला ला ना मैं बोल लू बहू मैं परिया उल्टा फेड़ू हाथ निकल जाएगी खिला आज तूने तू में नमक बहुत कम डाला है ना हाँ बहुजी बारी बारी से कर दूंगी दोनों को एक साथ जल्दी जल्दी कैसे खिला सकती हूँ बहू जी बाबू जी आज लौटेंगे हाँ, आ जाते होंगे एक महीना तो हो गया होगा बाबू जी को गिर हाँ एक महीने से तो ऊपर हो गया मोहिनी जरा मेरा हाथ इस पट्टी में लटका दे तो अच्छा अच्छा आ, आ, अच्छा बेबी बेबी बाबू जीबी आती हूँ जा मोहिनी देख वो आ गई शायद मैं जाती हूँ बाबूजी नमस्ते बाबूजी नमस्ते कौ भाई सब ठीक ठाक है ना अरे लीना तो मेरे हाथ को क्या हो गया अरे क्या बताओ क्या हुआ वो शर्मिया की तीन फ्रॉक तो उनकी लड़की ने मशीन गिरा दीचे फालतू तो काम मत किया करो लेकिन तुम्हें मोहल्ले दारी से ही फुर्सत नहीं मैं क्या मोहल्ले वालों के लिए मशीन लाया हूँ अब मना भी तो नहीं किया जाता जरा से काम के लिए कौन है मोनी देख तो कौन है और हाँ बेबी तेरे हाथ का क्या हाल है अभी पूरी तरह ठीक नहीं अब शायद ही दे मारे दी आप दी नहीं पकड़ी जाती अरे नहीं नहीं पकड़ लेगी पकड़ लेगी जरा ऐसी बहु जी जिंदल बाबू की नौकरानी कपड़े देगी है जिंदलाइन ने भेजाए हैं ब्लाउज सिलाने के लिए और उनकी नौकरानी एक अपना भी देगी है मोहिनी नौकरानी गई हाँ बाबूजी जाओ जाओ ये कपड़ा जिंदल बाबू के सर पर दे मारो और कह देना कि हमारा घर कोई दर्जी की दुकान नहीं है समझे सुनिए तो मैं वापस करा दूंगी शाम को अभी अभी ठीक नहीं है वो बुरा मान जाएंगी मान जाए बुरा मुझे कौन से इस थोड़े नहीं पानी है? जा जा मेरा मुँह क्या कर रही जाती हूँ बेबी देख तो कौन है? भाई ये तुम्हारी मोहल्लेदारी इस तरह की मुझे बिल्कुल ना पसंद है देखिए आपस में ये इस सब करना ही पड़ता है जरा से काम के लिए मना नहीं किया जाता बाहर वालों के लिए क्या मशीन मंगाई थी मैंने जब से आई है घर का तो सिर्फ तुमने एक पैजामा भरसिया है दो महीने हो गए मशीन घोष बाबू की लड़की आई है क्या कह रही है माँ ने पूछवाया है अगर एक मशीन खाली हो तो मैं कुछ कपड़े सीन लू सुन लिया सुन लिया तुमने नीना बेबी जाकर कहते मशीन खाली नहीं है अरे नहीं नहीं सुन बेबी कहना कि मिसेस झा के यहाँ मशीन गई है वहां से मंगा लूंगी तब आकर सी लीजिएगा अच्छा। क्या क्या कहा तुमने यानी कि मशीन घर में नहीं है मांगेगा अच्छा, चोट लगी है तब से मशीन खाली ही तो थी तुम तो मिसेस झा एक दिन के लिए मांग ली यही रखे रखे क्या होता कोई खिस तो जाएगी नहीं। हाँ ठीक हाँ, है ठीक है किए जाओ परोपकार मोहल्ले वालों को भी ऐसा परोपकार और कहाँ मिलेगा मैं कहता हूँ नीना एक दिन ना तो कहना म, म, मैं कहता हूँ वो यहाँ कर नहीं सी सकती ठीक तो... है ठीक है मेरा क्या है डैडी डैडी क्या क्या है है है है एक मिस्त्री आया उसने दिया है। क्या है? दिखा नीना ये दुकान पर मशीन क्यों गई थी दु, दुकान पर हाँ मम्मी गई तो थी वही ने अंदर खड़ा कर चला दिया था ओ, हा, हा, हा। अरे सी सी ये दो, ये दो। से खराब खराब हो हो गई गई थी थी जरा सी ये सुन लो नीना मैं नहीं दूंगा ये रुपए देना अपने पास से बाबू जी बाबू जी ओ, ओ, ओ आप कौन है कौन है भाई चले आओ अंदर अच्छा अपनी मोहल्लेदारी पीछे का पहिया हालत आगे के रॉड के दो टुकड़े बीच से बॉडी क्रैक और उन लोगों के लिए जरासी खराब हुई है और देखो, और भेजो दो एक जनों के यहाँ जो थोड़ी बहुत साबुत बची है ना वो भी किनारे लग जाए तो मुझे क्या मालूम मालूम था अब तो पड़ गया तुम्हें तुम किसके जा रहे हो उठाओ उठाओ ये मशीन चलो मेरे साथ कहां मैं कहूँ वहाँ कहा जा रहे हैं सुनिए तो उनके घर बच्चे चुप रहा जी न होगी खैरात और ना बटेगी मशीन वाले के यहाँ जा रहा हूँ कम से कम आधे रुपए तो इसके अब मिल ही जाएंगे ना भगवान बचाए मशीन के चक्कर से मशीन का चक्कर ये हास्य नाटिका अभी आपने सुनी लेखिका शांति स्वरूप प्रधान निर्देशक विनोद रस्तोगी आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की ये प्रस्तुति थी